ण्य उपनिषद की उनतीसवीं कक्षा वेदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय का तीसरा ब्राह्मण चल रहे हैं यज्ञ बल के राजा जनक को की प्रश्नों के उत्तर आध्यात्मिक विषयों में बता रहे हैं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 कुछ ना कुछ इकाई उनको माननी होती है कुछ पैमाना मानना होता है जी आधार लेना होता है तभी तो आकलन करेंगे कथन करेंगे तो यहाँ पर भी जब परमात्मा के ब्रह्मलोक के आनंद की बात हुई तो भाई एक पैमाना बनाते हैं तो मनुष्य के सुखों का एक आधार बना लिया भाई मनुष्य का सुख देखिए तो स यो मनुष्याणाम राध समृद्धो भवती मनुष्यों के बीच में जो सिद्ध होता है राध होता है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 तो मनुष्य चाहता है कि भई मैं गुलाम नहीं रहूं परतंत्र नहीं रहूं और जो स्वामी हो जाता है उसको अलग ही आनंद आता है औरों का स्वामी हो उसके लिए सब काम करने वाले होते हैं उसके नीचे काम करते हैं उसकी सेवा करते हैं तो अन्यों का अधिपति है सर्वैर मानविक गैर भोगई संपन्नतमा और मनुष्यों के द्वारा जो जो भोग भोगे जा सकते हैं उसमें वो संपन्नतम है जितना अधिक हो सकता है दूध है तो जितना अधिक दूध हो सकता है वो है उसके पास में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 पहले जो मनुष्य का आनंद है एक युवा व्यक्ति है उसके पास सारी चीजें हैं सब भोग उपलब्ध हैं उसका एक आनंद है उससे बढ़कर के कोई आनंद हो सकता है इस मनुष्य जीवन में वो तो मनुष्य का है लेकिन मनुष्यों में भी हो सकता है बोले तो पितृणाम जित लोगों का नाम आनंद जो बड़ी अवस्था वाले हैं और जिन्होंने विभिन्न लोगों को जीत लिया है जगह जगह उन्होंने सफलताएं पाई हैं उनका आनंद इससे भी बड़ा होता है एक तो कोई युवा हो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 कि दीवार पे कुछ लिख दिया उसकी सफाई कर रहे हैं कुछ ये फाट दिया वो कर दिया किसी से लड़ के आ गया एक अभी बच्चे हैं आपके पढ़ लिख गए बड़े हो गए संपन्न हो गए दोनों में कि कौन सी चीज अच्छी लगती है अभी अच्छी लगती है भले ही अभी शरीर दुर्बल हो गया हो है प्रौढ़ हो गए हैं लेकिन ये एक अलग आनंद है अंदर का संतोष रहता है निवृत्त हो गए भाई आप कोई जिम्मेदारी उस समय तो जिम्मेदारियों का बोझ रहता है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 जो उस विद्या को जानने वाला है वो भी उसको कह रहा है बहुत अच्छा है दोनों के आनंद में समानता है भिन्नता है और कवि के सामने एक पुराना व्यक्ति बैठा हो प्रौढ़ और एक नए बच्चे हो नए बच्चे भी खूब कुचल रहे हैं कि वाह क्या शब्द का है क्या वाक्य बोला और एक प्रौढ़ व्यक्ति बोल रहे हैं तो गंधर्वों का आनंद ये केवल बाहर के इंद्रिय सुख जैसा नहीं है, है इंद्रिय का ही लेकिन गंधर्वों का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 वो पहले मनुष्यों का आनंद देखेंगे तो बहुत बड़ा इतर लोक में गए तो वो छोटा पड़ गया वो फिर गंधर्व लोक में गए फिर और अब कर्मदेवों में चले गए वो छोटा होता चला गया वहां पर प्लानिटोरियम में तारागृह में देखा ना अलग अलग ग्रह उपग्रह में जाते हैं बोले पृथ्वी चंद्रमा फिर उससे बड़ा ये फिर सूर्य और उससे बड़ा वो चित्र भी आते हैं ना वो पृथ्वी तो इतने, पहले तो इतनी बड़ी पृथ्वी और फिर वो ऐसी छोटी होती चली जाती उससे बड़े बड़े बड़े बड़े आते रहते कुछ भी नहीं होते पीछे छूटता जा रहा है मनुष्य का आना तो कर्म देवों का आना जिन्होंने अभी मेहनत की है कर्म किया है बोले इससे भी बड़ा अतः ये शतम कर्म देवा नाम स एका आजान देवान आनंद दूसरे देव, देव आजान देव आजान देव का तात्पर्य टीका कारण ने यही लिया है कि जो जन्म से ही देव है पिछले वाला देव तो वो था जो शुरू में देव नहीं था लेकिन कर्म कर करके उसने देवत्व को पाया है और एक है जो जन्म से ही देव है इस जन्म की दृष्टि से कह रहे हैं वो तो पिछले जन्म में कर्म किए होंगे तो उस स्थिति को प्राप्त किया उसने लेकिन जन्म से ही जो देवत्व को प्राप्त है बचपन से ही सारा है एक ने खूब मेहनत करके उस स्थिति को पाया ऊंची स्थिति को और एक है कि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 एक 25, 30, 40 साल 50 साल बाद में उस स्थिति में पहुंचता है एक को 12, 14, 15 साल में ही कर लिया ये अलग प्रसिद्धि अलग आनंद की बात है उससे भी बढ़कर के तो जो जन्म से ही देव है उनका आनंद वो इसका भी सौ गुना है कर्म देवों से भी सौ गुना है कितने गुना आ गए हम मनुष्य का एक रहा तो पितरों का सौ हुआ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 और सौ गुना हो गया दस करोड़ हो गया अब आजान देवों से आगे चलते हैं अच्छा इसके साथ एक बात और लिखिए देवों के साथ यश्च श्रोत्रियो अव्रिजिनो अका मत और एक और चीज अतिरिक्त जोड़ी है यहां पर यश्च और जो श्रोत्रिय है जिसने वेदों का अध्ययन किया है और अव्रिजिन वृजिन कहते हैं पाप को अव्रिजिन जो पाप से रहित है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 वीत ष्णा जिसकी तृष्णा समाप्त हो गई ऐसा व्यक्ति जानवान है श्रोत्रिय है और जिस जो पापों से पीड़ित नहीं पापों से रहित है दुष्कर्मों से रहित है और तृष्णा से भी रहित है ऐसा व्यक्ति बोले इसका भी वैसा ही आनंद होता है एक अलग स्थिति अभी आध्यात्मिक चीज साथ में जोड़ लिया इन्होंने उसका भी वो वैसा ही आनंद होता है कैसा जैसा आजान देवों का होता है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 पाप से दूर नहीं हो दोषों से दूर नहीं हो तो, तो सुखी नहीं रह सकता और कृष्णा से रहता है तो भी सुखी सुखी नहीं हो सकता है लेकिन इनसे दूर जो है ऐसा फिर आगे कहा अथा ये शतम प्रजापति लोके आनंद स एको ब्रह्म लोके आनंद प्रजापति लोक का तो प्रजापति लोक का हो गया दस अरबवां मनुष्य से और उसका भी सौ और ज्यादा ब्रह्म लोक का आनंद है यानी दस खरब हुआ दस खरब हुआ इसको हम कहें कि दस के ऊपर जो एक के आगे कितने शून्य लगाएंगे तो बारह शून्य लगाए हमने दस की घात बारह एक के आगे बारह शून्य लगाए हमने क्योंकि छह स्तर पे चले हम बारह शून्य लगा लिए हमने दो दो शून्य लगाते गए लगाते गए इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब दस अरब खरब दस खरब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 उसको हम कह सकते हैं नगण्य कुछ भी नहीं है, है। लेकिन कहते हैं तो कुछ भी कुछ भी नहीं है उसके सामने ऐसा उसका आनंद ये बताया और उसके साथ साथ कहा यहां पर यश्च श्रोत्रियों अवृजनों अकामहता जो श्रोत है पाप से रहित है और तृष्णा से रहित है कामनाओं से रहित है ऐसे उसका भी वही आनंद होता है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 लेकिन वो कितना है एक कहें कि शक्कर का एक दाना और शक्कर का एक पहाड़ ऐसे कुछ तुलना कर सकते हैं हम इतना अधिक उसमें अंतर है तो सो हम ये सुन करके इसके बाद में यज्के कहते हैं एश ए परमा आनंद ये परम आनंद है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 ये आगे का सुख प्राप्त हो गया वो तो इसको छोड़ेगा उसके लिए क्या है इसको एक जिसको दस खरब रुपए मिल रहे हों वो एक रुपए का छोड़े उसको क्या है दस खरब एक रुपए को छोड़ दे तो उसको क्या है बोले नहीं बड़ा त्यागी व्यक्ति है वो बच्चे को तो एक ही रुपया बहुत अधिक दिखाई दे रहा है तो क्योंकि उसी से उसकी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 अतः ऊर्धव विमोक्षाय है ब्रूहि बोलो और मोक्ष के बारे में बताओ अभी भी तृप्ति नहीं हुई और बताओ इतना सब बता दिया बताए जाओ बताए जाओ सुनने में ही इतना आनंद लग रहा है उसको पाने में तो कितना आनंद लगेगा इति अत्र याज्ञ बल के को भय लग गया ये सब बताया वो पूछता जा रहा है पूछता जा रहा है और देता जा रहा है याज्ञ को भय आ गया भय का मतलब ऐसा भय नहीं होता है थोड़ा सा मन में लगता है तो वो विभयांचक विभयाचकार वो भय भी तो गया या जीवन के क्या कि मेधा भी राजा राजा तो ये बुद्धिमान है छोड़ने वाला नहीं है आगे आगे पूछता जा रहा है थोड़े से मैं संतुष्ट नहीं हो रहा है बुद्धिमान व्यक्ति थोड़े में संतुष्ट नहीं होता है ना थोड़े में कौन संतुष्ट होता है मूर्ख व्यक्ति ना बच्चे को कहते हैं उसको बोले उसको तो पटा लेंगे थोड़ा सा ये दे करके है थोड़ा सा दे दिया उसको तो समझा लेंगे मान जाएगा वो जो जानते नहीं हैं बोले उनसे ये ले लेंगे ये सारा जमीन से सोना निकल रहा है ये निकल रहा है उनको आटा दे, दे देंगे ये दे, दे देंगे वो तो उसी में संतुष्ट उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर महंगी महंगी चीज़ें ले, ले लेते ना थोड़ा दे करके पुरानी पुरानी चीज़ें ले करके जाते हैं विदेशों में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 आज भी यही है जो प्रगतिशील हैं बड़े हैं बहुत चीजें संपन्नता है वो कौन मेधावी व्यक्ति तो होते हैं तो, तभी तो करते हैं इसके बिना तो जीवन ही उनको अच्छा ही नहीं लगता है संतोष थोड़ा सा लेकिन यू कहा जाता है अध्यात्म में संतोष है ये संतोष नहीं है वो असंतोष के आधार पर ही चल रहा है इन में जो संतोष आप संतुष्ट हो तो एक मनुष्य आनंद में वो उससे संतुष्ट नहीं है वह संतोषी है तो है जो उसको अध्यात्म की तरफ लेके आया है उधर जा रहा है वो जो संतुष्ट हो गया तो वहीं रह जाएगा वो भिन्न अर्थ में कह रहा हूं संतोष तो बोले मेधावी राजा सर्वेभ्यो मां अंतेभ्य उधर औति ये मेरे को सारे जो सिद्धांत हैं सारी बातें हैं उसको मेरे को बांध करके निकलवा लेगा मेरे से सारी चीजें छोड़ने वाला नहीं है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 और वहां मनुष्य का आनंद में साथ में लिखा है वो युवा भी हो ये भी हो वो भी हो वो सारी चीजें भी लिखी हैं यहां पर 10 की घात 12 हमने किया है वहां पर 10 की घात 20 है यानी आठ चरण और है वहां पर आठ चरण ये हम पहुंचे थे 10 खरब तक 10 खरब तक पहुंचे थे और वो जो है वो पद्म तक पहुंच गए एक पद्म करोड़ अरब खरब नील दस नील पद्म नहीं शंख दस शंख ऐसे करके वो बहु, वो बहुत दस की घात बीस पहुंचे वो नहीं, दस की घात बारह एक के आगे वहां पर बीस शून्य लगे हैं यानी दस चरण है यहां पर बारह पे पहुंचे हैं यानी उसके आगे छह चरण है यहां पर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 मतलब तो एक इन्होंने शकट अर्थ लिया है गाड़ी जिससे कि जीते हैं। वैसे अन्य शब्द तो जैसे कि प्राण प्राण के लिए भी आता है लेकिन जिससे हम जी, जीवित रहते हैं उसको ओदन है पकवान है उसको भी अन कहते हैं अनिति जीवती ये न इति अना और महानस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 अब यहां पर बहुतों ने अलग अलग अर्थ किए हैं मेरे को जो समझ में आया वो मैं बोल रहा हूं कि अयम एव एवम एव अयम एव, शरीर आत्मा का मतलब है ये शरीरी, शरीर में रहने वाली आत्मा नहीं ये शरीर शरीर रूप आत्मा ये शरीर ही प्र, प्राच्य न अनुवारुड़ ना अनवारूढ़ाज्य आत्मा, आत्मा ज्ञानवान आत्मा के द्वारा चढ़ा गया अनवारूढ़ यानी जिसके ऊपर प्राज्य आत्मा चढ़ी हुई है यानी जीवात्मा प्राची आत्मा जीव आत्मा यहां पर और एक शारीर आत्मा है शरीर को भी आत्मा के नाम से कहा जाता है उस पे चढ़ा हुआ तो उसको प्राचीन आत्मा ना अनवा रूढ़ कौन शारीर आत्मा उसका करता अनवा रूढ़ आत्मा उत्सर्जयन याती छोड़ता हुआ जाता है याती का कर्ता कौन है यहां पर शारीरात्मा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 उल्टी उल्टी सांस और ऊपर ऊपर से विशेष सांस आने लगती है उसको हाँ का जो करता है शरीर आत्मा है अर्थात शरीर निकल जाता है ऐसा अर्थ निकल के आएगा इस प्रकार करें नहीं नहीं प्रज्ञान प्रज्ञाने आत्मना प्राजीन आत्मना अनवार शारीर आत्मा उत्सर्जन याद मतलब ये प्राजी आत्मा होकर चला जाता है कैसा अर्थ निकलता है नहीं उत्सर्जन उसको छोड़ता हुआ उसको छोड़ता हुआ आगे चला जाता है कौन चला जाता है? शरीर आत्मा हाँ, नहीं आप लोग जिस तरह से देख रहे हैं वो ये है कि आत्मा शरीर को छोड़ चला जाता है यही तो सामान्यतः बोलते हैं कि शरीर यही पड़ा रह गया और आगे आत्मा चला गया ठीक है वो आगे चला गया ये जो एक सामान्य रूप से हम कथन करते हैं अगर हम यूं लेते हैं क्योंकि तो इसमें बहुत अलग अलग टीकाकरणों ने अलग इसी ढंग से लिखा है कि शरीर आत्मा मतलब तो शरीर में स्थित आत्मा अच्छा अब प्रज्ञाने ना आत्मना अनवारूढ़ हमने ये कहा कि शरीर आत्मा उत्सर्जन छोड़ता हुआ किसको छोड़ता हुआ किसको छोड़ता हुआ याति चला जाता है किसको छोड़ता हुआ शरीर को छोड़ता हुआ आप जिस तरह से सोच रहे हैं उसमें होगा कि जीवात्मा शरीर को छोड़ के चला जाता है तो प्राच्य न आत्मना अनवारूढ़ाज्य आत्मा से अनवरूढ़ जिस पर प्राज्य आत्मा चढ़ा हुआ है ऐसा ये जीवात्मा तो प्राज्य आत्मा किसको लेंगे परमात्मा को लेते हैं फिर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 सूक्ष्म हो जाता है छोटा हो जाता है अनिमानम मतलब कमजोर हो जाता है छोटा हो जाता है वृद्धावस्था में शरीर सुकुड़ता जाता है भार भी कम हो जाता है लंबाई भी कम हो जाती है सब कुछ सुकड़ने लग जाता है सूक्ष्म होने लगता है छोटा होने लगता है कैसे जराया वा उपतपता वा अणिमानम गती तो बुढ़ापे के कारण या रोग के कारण से छोटा हो जाता है वो सुकुड़ जाता है तद यथा आमरंबा ओदुम्बरंबा पिप्पल अंबा बंधनात् प्रमुच्यते तो जिस प्रकार से आम और का उसका फल और पिप्पल पिपली ये अपने बंधन से छूट जाते हैं पके हुए हैं थोड़ा सा होते अलग हो जाते हैं बंधन टूट जाता है उनका एवम एव अयम पुरुष एभ्यो अंगेभ्य सम्प्रमुच्य उसी प्रकार से ये पुरुष यानी जीवात्मा इन अंगों से छूट करके ये शरीर से छूट करके पुनः प्रतिन्यायम् न्याय प्रति, प्रति योनि आद्रवती प्राणाया एव उसी रास्ते से फिर अन्य कारण में अपने कारण के अनुसार दूसरे शरीर में जाता है किसके लिए प्राणाया एव फिर जीवन के लिए जीना है उसको प्राण करना है अभी फिर प्राण के लिए चला जाता है तो यहाँ जो इस तरह से जो गति की गई है उसको छोड़ करके फिर चला जाता है आगे एक और उदाहरण दिया तथ्यथा राज आयांतम उग्रा प्रत्ये नूत्र ग्रामण्यों अन्य पानई आवसतई प्रतिकल्पनते जिस प्रकार से कोई राजा आने वाला हो आने वाले राजा को उसके सैनिक उग्रा यानी क्षत्रिय लोग अधिकारी और अन्य जो है प्रत्येनशह जो दंडाधिकारी हैं लोगों को पाप से बचाते हैं वे सूत्र ग्रामीणी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 उसके अधिकारी ही रहते हैं लेकिन ब्रह्मवेत्ता के लिए बहुत लोग बहुत प्राणी अब प्राणी में मनुष्य ले सकते हैं और नहीं तो सारों को ले लेंगे सब उत्सुकता रखते हैं विशेष रूप से मनुष्य अन्य प्राणियों पे घटेगा नहीं नहीं तो प्रशंसा में ले सकते हैं कि सारे प्राणी इधम ब्रह्म आयात इधम ब्रह्म आयाति इधम आगछती ये ब्रह्म यानी ब्रह्म का वेत्ता आ रहा है आने वाला है ये करके उत्सुकता उत करते हैं तो याद जी इस बात को कह रहे राजा में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 जैसे विदा करने के लिए खड़े होते हैं साथ में आ जाते हैं एवं एवं आत्मान अंतकाले सर्वे प्राणा अभी उसी प्रकार से आत्मा जब इस शरीर से निकलने लगता है तो सारे प्राण उसको घेर लेते हैं सब उसके पास आ जाते हैं यत्रि तत् ऊर्धोच्वासी भवती जब ये ऊंचे सांस लेने लगता है तो सारे प्राण खिच खिच करके उसके पास आ जाते हैं उसके साथ साथ ही जाएंगे सब खिंचने लगते हैं सब काम छोड़ देते हैं इसके आत्मा के पास आ जाते हैं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 नियत्य नी एत्य नी एति भी इसका विग्रह है लेकिन नी एति करेंगे तो आगे होता है असमोहम इव नियती नी एति तो स यत्र अयम आत्मा जो ये आत्मा अबल्यम जो बल से रहित हो जाता है दुर्बल हो जाता है क्षीण हो जाता है तो नी नित्य निशेष रूप से जा करके छोड़ करके एत्य मतलब गत्वा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 समूह को तो मूर्छा बेहोशी कह देते हैं लगाएंगे तो संगत नहीं होगा विपरीत हो जाएगा उसके जागृत सा जागरूक सा ऐसा अर्थ निकल के आएगा इसलिए यहां पर नी एत्या, इस, इतना करके अलग कर लेते हैं और सम्मोहम इवा नी एति नी एति वहां पर कर लेते हैं अथ इन एते प्राणा अभी तो इसके पास सारे प्राण आ जाते हैं स एता तेजो मात्र समभ्या ददानो हृदय अनुभव क्रामती तो इन सबके तेज को लेकर के जो शक्तियां इसने प्राणों को दे रखी थी प्राण आ गए उनके सबके साथों के साथ हृदय के, के अग्र भाग में मुख्य भाग में पहुंच जाता है इन सबको स यत्र ईश चाक्षुष पुरुष परांग पर्यावर्तते अथा अरूपज्जो तो जहां पर कि ये चक्षुष पुरुष पीछे जो चक्षुष पुरुष की बात आई उसकी शक्ति मात्रा है यहां पर चाक्षुष पुरुष उसको देखता है उसके माध्यम से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 ये तो अकेला हो गया अब देखता ही नहीं है पहले औरों से जुड़ा हुआ था बाहर देखता था अब दिखता ही नहीं अंदर ही चला गया बस अकेला है कुछ देखता नहीं है इसी तरह अन्य इंद्रियों का कहा एक ही भगवती न जिग्रती इत्याहू वो तो अब तो ये तो अकेला पड़ गया सूखता ही नहीं है कुछ एक ही न रसायते इत्याहू अकेला हो गया अब कोई रस नहीं ले रहा है कुछ जिब्वा से एक ही न बदती इत्याहू अकेला है अब कुछ बोलता ही नहीं है एक ही भगवती न श्रृणौती आपको सुनता नहीं है अकेला है एक ही भवती न मनुते इत्याहु अकेला हो गया है अब कोई मनन नहीं कर रहा है विचार नहीं कर रहा है एक ही भवती न स्पृश्यती इत्याहू अकेला हो गया आपको छूता नहीं है एक ही भवती न विजानाति अकेला होता है आपको जान नहीं रहा है इत्याहू तस्य ही तस्य हृदय से अगम प्रत्योतते है वो हृदय के अग्रभाग पर अब होता है सब जगह से छूट के हृदय पर अपने केंद्र में आ जाता है तेन प्रद्योत तेन आत्मा अनिष्क्रामती और इस प्र, प्रद्योत से उसके कर्माशय का वेग जो बनेगा उससे इस शरीर को यह आत्मा यहां से निष्क्रमण कर जाता है कहां से चक्षुष्ट हो मूर्धन हो वा, वा अन्यभ्य हो वहा शरीर देशेप्य आंखों से निकल जाता है मूर्धा से निकल जाता है सिर के ऊपरी भाग से अथवा अन्य शरीर के देश कहीं से भी निकल सकता है वहां से बाहर निकल जाता है तम उत्क्रामन तम प्राणों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 और कर्म विपाक में और जो पीछे का कर्माशय है उसका फल भोगने में अंगम भवती सहायक होती है तेन तेन असौ अपि अनवारपते इसलिए ये भी साथ में जाता है न ही तया वासनाया बिना कर्म करतुम फलम वाच उपभोग शक्यते इस वासना के बिना न तो कर्म कर सकता है न फल भोग सकता है योग दर्शन में क्या क्लेश मूल कर्माशय और सती मूल्य तत्विपाक